संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सपना शिवालय सोलंकी की कहानी गुलाबी शॉल माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। खबर सुनकर शशि का मन बेचैन हो उठा उसने तुरंत सुधीर को फोन, फोन करके, करके टिकट बुक करने के लिए कहा सुधीर ने कुछ देर बाद बताया कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है जब, जब मिल जाएगा तब चली जाना उन्होंने बहुत समझाना चाहा, लेकिन शशि नहीं मानी और आनंद फानन में अपना सुटकेस तैयार करने लगी। जाड़े के दिन थे सो so, so, एक, एक ओवरकोट पहनकर पहन उसके ऊपर अपनी पसंदीदा गुलाबी, गुलाबी शॉल डाल दी।, दी स्टेशन पहुंची तो, तो रायपुर वाली ट्रेन आ चुकी थी पहले, पहले जो डिब्बा दिखा वह उसी में चढ़ गई। खिड़की के पास उसे एक खाली सीट भी दिखाई दे गई। सोचा फिलहाल इसी पर बैठ जाऊं। जब कोई आएगा तब देखूंगी फिर सीट पर बैठ खिड़की के बाहर झांका, तो प्लेटफॉर्म पर उसकी नजर एक छोटे बच्चे आरोप पड़े तीन चार बरस का सांवला सरोना मासूम बच्चा मैले कुचले, फटे कपड़ों में ठंड से ऐसी रहा था शशि को उसे देखकर दया आ गई। मन किया कि शॉल उसे उठाकर आ जाए फिर गुलाबी शॉल को कंधे से उतारा हाथ में लिया और कश्मीरी कढ़ाई को सहलाया अचानक उसे याद आया अरे ये तो वही शॉल है जो हनीमून पर शिमला की मॉल रोड से सुधीर ने खरीदी थी और स्नेह से कंधे पर ओढ़ा दी थी मधुर स्मृति में खो उसने शॉल बच्चे को उड़ाने का इरादा बदल दिया बच्चे, बच्चे पर तरस भी बहुत आ रहा था लेकिन खुद को समझाती रही, रही। कितने लोग तो आ जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, कोई ना कोई सुध ले ही लेगा और फिर उसकी माँ भी तो होगी वो ही आकर संभालेगी उसे तभी ट्रेन चल पड़ी नज़रें खिड़की के बाहर उस बच्चे को देखती रही जैसे जैसे ट्रेन गति पकड़ती गयी वो बच्चा भी पीछे छूटता गया आंखों से ओझल होता चला गया मां के घर पहुंची, तो उनकी हालत देखकर उसकी आंखें नम हो गयी उसकी सेवा शुश्रूषा में वह जुट गई। लेकिन गाहे बगाहे वो प्लेटफॉर्म वाला बच्चा याद आने लगा अब जब भी वो अपनी गुलाबी शॉल को देखती तो उसे ओढ़ने का मन नहीं करता था आत्मग्लानी सी होने लगती कैसे इतनी स्वार्थी बन गई वाह एक, एक शॉल तक न दे सकी उस गरीब को ऐसे तो जाने, जाने, जाने कितने तीज त्योहार जब तब पूजा पाठ करती रहती हूँ खूब दया भाव, भाव भी रखती हूँ फिर भी कितना मोह कर बैठी इस शॉल से मैं सुधीर तो मुझे और भी सुंदर शॉल दिला सकते हैं। मैं भी ना, सच में बहुत छोटे दिल की निकली हूँ मैं खूब सोच विचार कर उसने आखिर निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो वापसी में स्टेशन पर रुककर सबसे पहले उस बच्चे को शॉल देगी तभी घर जाएगी शायद तब कहीं जाकर उसके कलेजे को ठंडक मिले सप्ताह भर बाद जब माँ की हालत सुधरी तो उसने वापसी का प्लान बनाया आखिर वह दिन आ गया जब वह वापस नागपुर स्टेशन पहुँची स्टेशन आने के पूर्व ही उसने अपनी गुलाबी शॉल को निकालकर बाहर रख लिया था सुधीर स्टेशन पर लेने आए थे उन्हें बताया तो वो भी शशि के साथ बच्चे को ढूंढने लगे परंतु बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया कुछ दुकानदारों से पूछा तो पहले तो भी हैरत से उन्हें देखते फिर मना करते थे कुछ देर बाद पति ने झिड़की दी तुम तो भी नशि थकी हारी आई हो कहाँ कहाँ ढूंढोगी उसे इतना बड़ा स्टेशन है जाने कहाँ होगा वो चलो चलो अभी घर चलो फिर किसी दिन शॉल देने आ जाएंगे लेकिन शशि के व्यथित मन ने तो जैसे संकल्प ही ले रखा था कि किसी भी हालत में आज ही शॉल देनी है सो सुधीर की सारी कोशिशें नाकाम हो गई वे तीन घंटे तक बच्चे को ढूंढते रहे पर किसी को कोई जानकारी नहीं थी थक हार कर उदास मन से अंततः सामान उठाकर वे लोग घर आ गए समय बीतता गया जब कभी भी शशि का रेलवे स्टेशन जाना होता तो आंखें उस बच्चे को ही खोजती रहती पर वह दोबारा नहीं दिखा लगभग एक साल बाद उन्हें नागपुर से बनारस शिफ्ट होना पड़ा यह समय भी ठंड का ही था शशि अपने सारे उन्हीं कपड़ों को धूप दिखा रही थी परंतु उस गुलाबी शॉल को देखकर उसका मन अफसोस से भर उठा और उसने उसे तह करके वापस सलमारी में ही रख दिया बनारस में शशि अपने पति सुधीर के साथ अस्सी घाट पर शाम को अक्सर ही जाया करती थी सीढ़ियों पर बैठ गंगा के पानी को घंटों निहारने में उसे बड़ा सुकून मिलता था एक दिन शशि और सुधीर घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे तभी शशि का ध्यान एक विक्षिप्त महिला पर गया जो चितड़ो में लिपटी ठंड ऐसी ठिठुर रही थी शशि उसे एक टक देखे जा रही थी चंद मिनट बाद वह एकदम मानो दूसरी दुनिया से बाहर आई और, और सुधीर से बोली, बोली सुनो मैं घर से आती हूँ आप, आप इस औरत को देखते रहना कहीं चली न जाए क्यों क्या हुआ बस अभी कुछ मत पूछो घर से आती हूँ फिर बताओ तुम भी न शि जाने क्या सनक सवार हो जाती है तुम्हें हद करती हो यार घूमने आई हो तुम बैठो ना शांति ऐसी प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो बस यूं गई और यूं आई मान भी जाओ ना कहकर उसने विनती की सुधीर चुप हो गए चुप्पी को हाँ समझकर वह जल्दी ही ऑटो की ओर भागी घर के सामने ऑटो रुकवा कर वह तेज कदमों से घर के अंदर पहुंची ताला खोलकर सीधे बेडरूम में गई और अपनी अलमारी से गुलाबी शॉल निकालकर कर वापस ऑटो में बैठ गयी रास्ते में मन ही मन प्रार्थना करती रही हे भगवान बस वो औरत वहीं बैठी रहेगी इनका क्या भरोसा है रोके न रोके झुंझला जो रहे थे वो मुझ पर घाट पर पहुंची, तो देखा सुधीर उस फटेहाल स्त्री से थोड़ी दूर पर ही बैठे थे वह विक्षिप्त महिला मजे से कचौरी खा रही थी शशि पास गई और झट से पूरी शॉल को खोल कर, उसे ओढ़ा दिया हालांकि वह इस सबसे बेसुध हालाचोरी खाने में मग्न रही शशि ने बड़ी तसली के साथ उसे देखा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो इसी बीच सुधीर पास आए और मुस्कुराते हुए बोले देखो रोक रखा था तुम्हारी उस अमानत को कचोरी भी ला कर दी ताकि कहीं भाग ना जाए शशि की आँखों से मोती छते लगे व्यथित मन को आज बहुत शांति मिल रही थी उसी रोता देखकर कर सुधीर ने बड़े अपनत्व से उसकी कंधे को छुआ फिर उसे संभालते हुए बोले चलो गंगा जी में प्रक्षालन कर लें। ले मां गंगा को देख शशि के मन में अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई लगा जैसे न जाने कब से सीने पर रखा हुआ बोझ हट गया किसी ऋण ऐसी मुक्त हो गयी वह आज वह चुप हो माँ गंगा की लहरों को देखे जा रही थी तभी सुधीर ने कहा कुछ कहोगी नहीं इतनी खामोश क्यों हो गई हो? धीरे से उसने कहा सुनो 101 दीपक प्रज्वलित कर गंगा में प्रवाहित करते हैं 101? सुधीर ने आश्चर्य से पूछा हाँ पूरे 101, आज ही और अभी। उसके शब्दों का भेद जैसे अब सुधीर ने समझ, समझ लिया था वे, वे हंसकर बोले।, बोले मेरी, मेरी प्यारी पगलिया अभी, आप, अभी सुन आप सुन रहे थे, थे। सपना, सपना शिवाले सोलंकी, सोलंकी की कहानी गुलाबी शॉल वाचक स्वर भारती परिमल